ब्रह्मसूत्र शष्य हिंदी अनुवाद अध्याय पहला अद्यायपहलाद तीसरा पांचवा दहराधिकरणम सूत्र चौदह सेक्की सूत्र चौदह दहर उत्तरेभ्य सूत्रह अथ यद श्रुति में पठित धाराकाश परमात्मा ही है उत्तरेभ्य क्योंकि या अयमाकाशस्ता हृदय इत्यादिक्यशेषगत आकाशोपनवादि हेतु का प्रतिपादन है भाष्यर्थ अथ यदिदमस्म अब इस ब्रह्मपुर शरीर में जो यह सूक्ष्म कमलाकार ग्रह है उसमें जो सूक्ष्म आकाश है उसके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना चाहिए उसकी विशेष जिज्ञासा करनी चाहिए इत्यादि श्रुति वाक्य है यहाँ सूक्ष्म हृदय कमल में जो यह दहर अल्प आकाश सुना जाता है क्या वह भूताकाश है वह विज्ञानात्मा है अथवा परमात्मा है ऐसा संचय होता है संचय क्या होता है इससे कि श्रुति में आकाश और ब्रह्मपुर शब्द है यह आकाश शब्द ही भूताकाश और परब्रह्म ब्रह्म में प्रयुक्त हुआ देखा जाता है इससे संचय होता है कि क्या यह है अथवा परब्रह्म? उसी प्रकार ब्रह्मपुरम क्या यह जीव का ही नाम ब्रह्म है उसका पूरा होने से यह शरीर ब्रह्मपुर है अथवा परब्रह्म का ही पूरा होने से ब्रह्मपुर है यह संचय होता है कि जीव और पर इन दोनों में से कौन पूरा स्वामी दहराकाश है पूर्व पक्षी यहां आकाश शब्द शब्द भूताकाश भूताकाश में रूढ़ है। है है। है। इससे शब्द का वाचक ऐसा प्राप्त होता है। अल्प आयतन की उसमें अल्पत्व है। या जितना यह भूताकाश है उतना ही हृदय के भीतर यह धहराकाश है इस प्रकार बाह्य और आभ्यंतर भाव कृत देखको भेद को लेकर अर्थात कल्पित भेद को लेकर उपमानोपम में यह भाव है और द्यु पृथ्वी आदि उसके भीतर स्थित है क्योंकि अवकाश रूप से आकाश एक है अथवा जीव दहर शब्दवाच्य है ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि ब्रह्मपुर शब्द है जीव का ही पुर होता है हुआ यह शरीर ब्रह्मपुर है ऐसा कहा जाता है कारण कि जीव उसे अपने कर्म से उपार्जित करता है और गौणवृत्ति से जीव ब्रह्म शब्दवाच्य है पर का तो शरीर के साथ स्वस्मी भाव संबंध भी नहीं है लोक में भी देखा जाता है कि नगर का स्वामी नगर के एक भाग में रहता है जैसे राजा राजधानी के एक भाग राजगृह में रहता है मन उपाधिक जीव है मन प्रायः हृदय में रहता है इससे जीव का ही हृदय के भीतर अवस्थान हो सकता है आराग्र भाग से उपमित होने से उसमें ही धरत्व भी उत्पन्न होता है आकाश के साथ उसकी उपमा आदि तो ब्रह्मा के साथ अभेद विवख्या से होगी और तथा आकाश में तथा विजद्य, भी नहीं सुना जाता किंतु परके विशेषण रूप से उसका ग्रहण है अर्थात आभ्यंतर वस्तु के आधार रूप से दहर आकाश का ग्रहण किया गया है सिद्धांति इसके उत्तर में हम कहते हैं यह परमेश्वर ही धाराकाश होने योग्य है, इससे, इससे है। यदि शिष्यगण कहे ऐसा उपक्रम कर किम तद विते यह अभ क्या है जो अनवेष्टव्य और विशेष रूप से जिज्ञासित है इस प्रकार आक्षेप पूर्वक उसका वह कहे कि हे शिष्य जितना यह बाह्य आकाश है उतना ही हृदय के आभ्यंतर यह आकाश है जो लोक और पृथ्वी दोनों उसके अंतर स्थित है इत्यादि प्रतिसमाधान वचन है इस वाक्य से यह ज्ञात होता है कि हृदय कमल के अल्पत्व से जिसको अल्पत्व प्राप्त हुआ है उस आकाश में प्रसिद्ध आकाश के सादृश्य से अल्पत्व की निवृत्ति करते हुए आचार्य धाराकाश में भूताकाशत्व की भी निवृत्ति करते हैं यद्यपि आकाश शब्द भूताकाश में रूढ़ है, तो भी, भी, भी पूर्व पक्षी ने यह कहा है कि एक आकाश में भी बाह्य और आभ्यंतर कल्पित भेद से उपमान उपमेय भाव हो सकता है परंतु ऐसा संभव नहीं है क्योंकि जो काल्पनिक भेद का आश्रय है यह तो अवगति का गति है और दूसरी बात यह भी है कि भेद की कल्पना करके उपमान उपमेय भाव का वर्णन करने वाले मत में आकाश होने से बाह्याकाश के समान पर, परिमाण वाला नहीं हो सकता परंतु जयन आकाशात्व आकाश से भी अधिक इस दूसरी श्रुति से परमेश्वर में भी आकाश के समान परिमाणत्व युक्त नहीं है सिद्धांति यह दोष नहीं है क्योंकि यह वाक्य पुंडरीक के से के से प्राप्त अल्पत्व की लिए है, में समान परिमाण का करने के लिए नहीं है दोनों के प्रतिपादन में वाक्य भेद हो जाएगा और पुंडरीक से वेष्टित कल्पित भेद वाले आकाश के एक देश में द्विलोक और पृथ्वी आदि का अंतरवस्थान उपन्न नहीं होगा एश आत्मा अपहत पापमा यह आत्मा पाप से रहित है जरा मरण और शोक से रहित भूख और प्यास से मुक्त सत्य काम सत्य संकल्प है इस प्रकार आत्मत्व पाप रह आदि गुण भूताकाश में संभव नहीं है यद्यपि आत्म शब्द का जीव में प्रयोग संभव है तो भी अन्य कारणों से जीव विषय आशंका निवृत्त हो जाती है उपाधि से परिचिन्न और आर् अग्रभाग से उपमित जीव में कमल वेष्ट अल्पत्व का निवारण नहीं किया जा सकता यदि ब्रह्म के साथ अभेद की विवेक्षा से जीव में सर्वगत की विवेक्षा करो तो आत्म रूप से विवक्षा करने की अपेक्षा से यही युक्त है कि उस ब्रह्म के ही साक्षात सर्वगतवादी धर्मों की विवक्षा करो जो यह कहा गया है कि ब्रह्मपुर में जीव से शरीर पूरी शरीर रूपी पूर्व का संबंध होने से राजा के समान पूरा के स्वामी जीव का ही पूर्व में एक भाग में रहना संभव है इस विषय में हम कहते हैं परब्रह्म का ही पुर होता हुआ यह शरीर ब्रह्म पूरा है ऐसा कहा जाता है क्योंकि परब्रह्म में ब्रह्म शब्द मुख्य है इसका भी इस पूर्वक के साथ कल्पित संबंध है कारण कि उस वह उसके उपलब्धि का स्थान है स एत जीवघनात् वह उपासक इस पर जीव घन हिण्य गर्भ से भी पर उत्कृष्ट और शरीर में प्रविष्ट परमात्मा का दर्शन करता है और स वा पुरुषः वह पुरुष सब शरीरों में वर्तमान हृदय में रहने के कारण पुरुष कहलाता है इत्यादि श्रुतिया है तथा जैसे शालग्राम में विष्णु सन्निहित है वैसे इस जीव जीवपुर में ही ब्रह्म सन्निहित उपलक्षित होता है तद्यथेह जिस प्रकार यहां कर्म से संपादित फल क्षीण हो जाता है उसी प्रकार परलोक में अग्निहोत्र आदि पुण्य से उपर्जित स्वर्गलोक आदि हो जाता है इस प्रकार कर्मों का फल नश्वर कहकर अथ जो यहां आत्मा आत्माधर का तथा उसके आश्रित सत्य काम सत्य संकल्प आदि गुणों का शास्त्र और आचार के उपदेश के अनुसार ध्यान से अनुभव कर परलोक में जाते हैं वे सार्वभौम राजा के समान सर्वलोक में विहार करने वाले और अविष्ट वस्तु को प्राप्त करने वाले होते हैं इस प्रकार प्रकृति प्रकृत के विज्ञान का फल अनंत कहकर श्रुति फलतीकाश परमात्मा है सूचित करती है धहराकाश का अन्वेष्टव्य तथा विजित विजिज्ञासित रूप से श्रवण नहीं है क्योंकि पर के विशेषण रूप से उसका ग्रहण है ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा है उस पर हम कहते हैं यदि अन्वे, रूप से न कहा गया होता, तो यावानवा जितना यह बाह्य आकाश है उतना ही इत्यादि आकाश स्वरूप का प्रदर्शन उपयुक्त नहीं होता परंतु यह भी अंतर्वर्ती वस्तु के सदभाव प्रदर्शन के लिए दिखलाया जाता है क्योंकि तम चेदिदिदिन उस आचार्य से यदि शिष्यगण पूछे कि इस ब्रह्मपुर में जो सूक्ष्म कमलाकार ग्रह है उसमें जो अल्प अंतराकाश है, उसके भीतर वह क्या वस्तु है जो अन्वेषण करने योग्य और विशेष रूप से जिज्ञासा करने योग्य है ऐसा आक्षेप कर परिहार करते समय या बानवा इस मंत्र से आकाश सदृश के उपक्रम से दिलोक पृथ्वी आदि दिखलाया है सिद्धांति ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसा होने पर तो उसके अंतर्वस्थित जो द्वलोक पृथ्वी आदि है वे अन्वेष्टव्य तथा रूप से उक्त होंगे ऐसी में उत्पन्न उपपन्न नहीं होगा अस्मिन काम उसमें अभिलाषाए कामनाये अवस्थित है ऐसा आत्मा यह आत्मा पाप है इस प्रकार प्रकृत द्व्युलोक पृथ्वी आदि जिसमें स्थित है उस आकाश की अनुवृत्ति करके अथ यह यहाँ जो आत्मा का और इन सत्य कामों का आचार्य के उपदेशानुसारूर्वक अनुभव कर परलोक में जाते हैं इस तरह से यह शब्द से यह शब्द कामों के आधार आत्मा को और उसके आश्रित कामों को विज्ञेय रूप से दिखलाता है इससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य के उपक्रम में भी हृदय कमल जिसका आधार है वह धहराकाश ही अद्यस्थित हुए पृथ्वी आदि के साथ तथा सत्य कामों के साथ विज्ञ कहा गया है अतः इन उक्त हेतुओं से सिद्ध होता है कि वह धाराकाश परमेश्वर ही है सूत्र दृष्टम लिंग चूत्रार्थ गतिशब्दाभ्याम इवाह सर्वाह प्रजा इस श्रुति में गमन और ब्रह्मलोक शब्दों से ज्ञात होता है कि धर ब्रह्म ही है तथा ही दृष्टम इसी प्रकार सतासों में तदा, तदा इस अन्य श्रुति से भी में ब्रह्म प्रतिपादित इसलिए ब्रह्मलोक इस कर्मधारे समाज से सामानकरण्य ग्रहण में प्रतिदिन गमन ही लिंग है अर्थात ब्रह्म का ज्ञापक हेतु है और सूत्रस्थ शब्द से निषादी न्याय भी के ग्रहण में सूचित होता है भाष्यर्थ वाक्यशेष गेतुओ से वर्णन किया जाता है भी ही दहर है क्योंकि इमाह सर्वाहा प्रजा ये सब जीव हृदयांतर्गत दहराकाश नामक ब्रह्मलोक को सुचिति में प्रतिदिन प्राप्त होते हैं किन्तु अनादि अज्ञान से आवृत्त उसको नहीं जानते इस प्रकार दहर वाक्य शेष में गति और शब्द परमेश्वर के प्रतिपादक है इसमें प्रकृति प्रकृत दहर का ब्रह्मलोक शब्द शब्द से कर। उसमें प्रजा जीव, जीवों की कही हुई गति में ब्रह्मत्व का ज्ञान कराती है अर्थात यह अवगत होता है कि धहराकाश ब्रह्म है इसी प्रकार सदा सौम्य हे सौम्य जब जीव सोता है तब सत साथ संपन्न होता है इत्यादि अन्य श्रुतियों में सुषुप्ती अवस्था में प्रतिदिन जीवों का ब्रह्म विषय गमन देखा जाता है लोक में भी सुषुप्त पुरुष को ब्रह्मीभूत ब्रह्मत्व को प्राप्त हुआ कहा जाता है इसी प्रकार प्रकृत धहर में प्रयुक्त हुआ ब्रह्मलोक शब्द भी धहर में जीव और भूताकाश की आशंका को निवृत्त करता हुआ धराकाश ब्रह्म है ऐसा बोध ज्ञान कराता है परन्तु ब्रह्मलोक शब्द तो हिरण्य गर्भ के लोक का भी ज्ञान कराता है हाँ अवश्य ज्ञान कराएगा यदि ब्रह्म का लोक ब्रह्मलोक इस ष्टी समास वृत्ति से ब्रह्मलोक शब्द की की जाए किंतु तो से ब्रह्म हीण्य वृत्ति से व्युत्पन्न हुआ ब्रह्म लोक शब्द पर ब्रह्म का ही ज्ञान कराएगा परंतु प्रतिदिन देखा गया यह ब्रह्मलोक गमन ही शब्द की सामान अधिकरण्य वृत्ति से ग्रहण करने में लिंग हेतु है प्रतिदिन ये जीव सत्यलोक नामक कार्य ब्रह्मलोक में जाते हैं ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती धुतमस्पलब्धे धृते च महिम स्यास्मिन उपलब्धे अस्य उपलब्धे सूत्राथ धृते अथ य आत्मा इस श्रुति में उक्त धृति च और अस्य सब लोगों को धारण करने की क्योंकि धरोन इसमें धहर अंतराकाश है इस प्रकार प्रस्तुत कर आकाश के साथ सादृश्य पूर्वक उसमें सब वस्तुओं की स्थिति कह कर उसमें आत्मशब्द का प्रयोग कर और अपहत पापादि गुणों के संबंध का उपदेश कर असमाप्त तो हुआ उस प्रकरण का अथ यह आत्मा जो आत्मा है वह सेतु है इन लोगों की मर्यादा का न हो इसलिए सबका विधारक है यह श्रुति निर्देश करती है इसमें विध्रुति शब्द का आत्म शब्द के साथ सामाधिकरण होने से विधारयिता कहा जाता है क्योंकि तिच प्रत्यकर्ता के अर्थ में विधान है जैसे जल के अविचिन्न प्रवाह का विधारक से क्षेत्र संपत्ति का मिश्रण न होने के लिए है, वैसे आत्मा, अध्यात्मा आदि भेद से भिन्न इन का का और का के लिए संकर न होने के लिए विधारक सेतु है इस प्रकार यह प्रकृत धाराकाश में विधारण रूप महिमा को श्रुति दिखलाती है और यह महिमा एक अक्षरस्थ हे गर्गी इस अक्षर में आज्ञा अक्षर की आज्ञा में सूर्य और चंद्रमा विधारित हुए रहते हैं इत्यादि दूसरी श्रुति से परमेश्वर में उपलब्ध होती है और इस प्रकार दूसरे स्थल में भी भीष सर्वेश्वर है। यही सर्वेश्वर है भूतों का पालक है इन लोगों की मर्यादा का संकरण न हो इसलिए विधारक सेतु है इस प्रकार निश्चित परमेश्वर वाक्य में सुना जाता है इस प्रकार ध्रुतिरूप हेतु से यह दहर परमेश्वर ही है सूत्र सत्रहवा प्रसिद्धे सूत्रार्थ आकाश वैनाम इत्यादि श्रुति में आकाश शब्द परमात्मा ही प्रसिद्ध है इससे भी दहराकाश परमेश्वर ही है अंतराकाश इस, अंतरा इस वाक्य में परमेश्वर ही कहा जाता है क्योंकि आकाशो नाम आकाश नाम से प्रसिद्ध आत्मा नाम रूपात्मक प्रपंच निर्वाह का निर्वाहक है सर्वाणी व ये सब भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं इत्यादि प्रयोग के देखने से आकाश शब्द परमेश्वर में प्रसिद्ध है और जीव के लिए तो प्रयुक्त किया हुआ आकाश शब्द कहीं पर भी देखने में नहीं आता यद्यपि भूताकाश में आकाश शब्द की प्रसिद्धि है तो भी उपमान उपमेय अभाव आदि के सम असंभव होने से उनका ग्रहण करना ठीक नहीं है ऐसा पहले सूत्र में कहा गया है सूत्र अठरावातर परमर्शा सैन्न संभवा इतर पशा सहत न असंभवात्थ संप्रसाद इस प्रकार इस प्रकरण में संप्रसाद शब्द से इतर परामर्शा जीव का परामर्श होता है इसलिए सह जीव दहराकाश है यह कथन युक्त नहीं है असंभवात क्योंकि आकाश के में धर्म जीव में संभव नहीं है के बल से यदि यह स्वीकृत हो कि परमेश्वर है तो अथ प्रसाद प्रजापति ने कहा कि जो यह संप्रसाद जीव इस देहेंद्रिय समूह में आत्मबुद्धि का त्याग कर आत्मज्ञान द्वारा प्रत्यक भिन्न ब्रह्म का साक्षात् पर ज्योति स्वरूप को प्राप्त करता है और अपने स्वरूप से अभिव्यक्त होता है वह आत्मा है इस वाक्य शेष में इतर का जीव का भी परामर्श होता है यहाँ पर ही अन्य श्रुति में संप्रसाद शब्द सुषुप्ति अवस्था में प्रयुक्त हुआ देखा जाता है इसलिए यह संप्रसाद शब्द उस अवस्था वाले जीव का उपस्थापन कर सकता है अन्य का नहीं जैसे आकाश व्यापाश्रय वायु आदि का आकाश से समुत्थान होता है वैसे शरीर व्यापाश्रय जीव का शरीर से समुत्थान संभव है जैसे लोक व्यवहार में परमेश्वर विषय आकाश शब्द अदृष्ट अप्रसिद्ध होने पर भी आकाश वही नाम आकाश नाम से प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूप का निर्माण करने वाला है इत्यादि श्रुति में परमेश्वर धर्म के समभिव्यवहार समभव्यहार समीप निर्देश से परमेश्वर विषयक स्वीकृत किया गया है वैसे जीव विषयक भी हो जाएगा इसलिए इतर जीव के परामर्श होने से धरोराश इस वाक्य में वही जीव कहा जाता है सिद्धांति ऐसा कहो तो यह कथन युक्त नहीं है क्योंकि असंभव है। बुद्धि आदि हैभिमानी हुआ जीव या वानवा अयमाकाश आकाश से उपमित नहीं हो सकता और उपाधि के धर्मों का अभिमान करने वाले जीव में आपरहितत्व आदि धर्म भी संभव नहीं है इस अधिकरण के प्रथम चौदहवें सूत्र में इसका विस्तार से वर्णन किया जा चुका है यहाँ तो वक्षमान अधिक आशंका के परिहार के लिए इसका पुनः उपन्यास किया गया है और आगे प्रमार्शा इस सूत्र में जीव परामर्श का प्रयोजन कहेंगे सूत्र उन्नीसवा उत्तरा चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु उत्तराद चेत आविर्भूत स्वरूप से जागृत आदि अवस्थापन्न जीवो में पापरहित आदि संभव होने से जीवदहराकाश है चेत यदि ऐसा कहो तो आविर्भूत स्वरूप परमाथ रूप से जीव विवक्षित है जीव रूप से नहीं इसलिए जीवदहराकाश नहीं है अपितु ब्रह्म है तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्यर्थक है परामर्श से तो जीव विषय आशंका उत्पन्न हुई थी उसका परिहार जीव में पापर ही तत्व आदि धर्मों के असंभव होने से किया जा चुका है अब अमृत से एक छिड़कने के छिड़कने से जैसे मृतक पुनः जी उठता है वैसे ही अनंतरोक्त प्रजापति वाक्य से जीव विषय आशंका का पुनः उत्थान करते हैं क्योंकि वहां यह आत्मा अपहत जो आत्मा है वह पापरहित है इस वाक्य से आदि वाले आत्मा का जिज्ञासा करना चाहिए विशेष रूप से करने चाहिए इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर यह ऐशो अक्षिणी जो यह अक्षि में पुरुष दिखाई देता है वह आत्मा है इस प्रकार कहते हुए प्रजापति अक्षिस्थ दृष्टा जीव का आत्मा रूप से निर्देश करते हैं एक इस आत्मा को ही मैं तुमसे पुनः कहता हूँ उसका ही पुनः पुनः परामर्श करता है तद्य सुप्ता जु सुषुप्ती अवस्था में यह सो सोया हुआ दर्शन आदि वृत्ति से रहित और सम्यक रूप से आनंदित हो स्वप्न का अनुभव नहीं करता वह आत्मा है इस प्रकार अवस्थान्तर्गत जीव का ही व्याख्यान करते हैं एतदम अमृतम यह अमृत अभय और ब्रह्म है इस प्रकार उसी को पापरहित्वादी रूप से दिखलाते हैं। निश्चय यह सुषुप्ति अवस्था में यह मैं हूँ इस प्रकार न आत्मा अपने को जानता है न यह इन अन्य प्राणियों को ही जानता है इस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में दोष देख एतम तवे इसी को ही मैं तुमसे पुनः कहता हूं इससे अन्य को नहीं ऐसा उपक्रम कर शरीर संबंध की निंदापूर्वको यह संप्रसाद जीव इस शरीर से उठकर अभिमान का त्याग कर पुनः ज्योति को प्राप्त कर पुनः अपने स्वरूप से अभिव्यक्त होता है इस प्रकार शरीर से समर्थित देह को ही उत्तम पुरुष रूप से दिखलाता है इसलिए परमेश्वर के धर्मों का जीवों में संभव है अतः धरोस्मिन अंतराकाश इस वाक्य से धराकाश जीव ही कहा गया है यदि कोई ऐसा कहे तो उसके प्रति सिद्धांति कहे कि आविर्भूत इस सूत्र में शब्द पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है उत्तर वाक्य से भी यहाँ जीव की आशंका संभव नहीं है ऐसा अर्थ है क्यों क्योंकि उसमें भी आविर स्वरूप जीव विवक्षित है जागरण अवस्था से शोधन कर अभिव्यक्त हुआ है निज ब्रह्म स्वरूप जिसको वह आविर्भूत स्वरूप है भूतपूर्व अज्ञान अवस्था के अपेक्षा यह जीव वचन है अभिप्राय यह है कि यह ऐशो अक्षिणी इस प्रकार नेत्र से उपलक्षित विश्व रूप दृष्टा का कर उदशराव ब्राह्मण द्वारा शरीर में आत्मत्व से इस जीव को अलग कर एक बते इसी को ही मैं तुम्हें फिर बताता फिर कहता हूँ इस प्रकार पुनः पुनः उसकी व्याख्या स्वप्न और के उपन्यास के क्रम से परम ज्योति रूप संपद संपद्य परम ज्योति स्वरूप को प्राप्त कर अपने रूप से अभी होता है इस प्रकार के इस जीव का यथार्थ परमार्थिक रूप है, उस से है, वह है और वह तत्व वाला है। वही जीव का तत्व तत्वमसी इत्यादि शास्त्रों से ज्ञातव्य परमार्थिक स्वरूप है इसलिए भिन्न उपाधिकल्पित स्वरूप पारमार्थिक नहीं है जब तक थानु में पुरुष बुद्धि के समान वित्त लक्षण विद्या की निवृत्ति करें कूटस्थ नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा को मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार नहीं जान लेता तब तक जीव में जीवित्व है परंतु जब देह इंद्रिय मन और बुद्धि के संघात से पृथक कर तू देह इंद्रिय मन और बुद्धि रूप संघात नहीं है तू संसार भी नहीं है किन्तु जो सत्य है वह चैतन्य स्वरूप आत्मा है तत्वमसी वह है इस प्रकार श्रुति द्वारा प्रतिबोधित होता है अब नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानकर इस शरीर आदि अभिमान का परित्याग कर वही कूटस्थ नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा होता है क्योंकि सो ह वही जो उस परम ब्रह्म को जानता है निसंदेह वह ब्रह्म होता है यदि श्रुतिया है शरीर से आत्म आत्माभिमान को त्याग कर जो परम ज्योति स्वरूप को प्राप्त करता है वही उसका परमार्थिक स्वरूप है परंतु अपने ही रूप को आप ही निष्पन्न होता है यह नित्य कुटस्थ में किस प्रकार संभव है अन्य द्रव्य के संसर्ग से जिसका स्वरूप अभिभूत हो गया है तथा असाधारण विशेष गुण अभिव्यक्त नहीं है क्षार प्रक्षेपादि से शोधन किए हुए उनवर्णादि की तो स्वरूप से अभिव्यक्ति होती है तथा दिन में जिसके प्रकाश का अभिभव हो जाता है उन नक्षत्र आदि की रात्रे में में अभिभव करने वाले के अभाव में स्वरूप से अभिव्यक्ति होती है, है। यह संभव है। परंतु आत्मा रूप का इस प्रकार किसी से अभिभव संभव संभव नहीं है क्योंकि आकाश के समान वह संसर्ग रहित और प्रत्यक्ष विरोध भी है कारण की दर्शन श्रवण मनन और विज्ञान ही जीव का स्वरूप है वह शरीर से अभिमान का न त्याग करने वाले जीव में भी सदा रहते हैं सभी जीव देखते सुनते विचार करते और समझते हुए व्यवहार करते हैं अन्यथा व्यवहार की उपपत्ति नहीं होगी वह स्वरूप यदि शरीर से अभिमान त्याग करने से निष्पन्न होता तो समुत्थान से पूर्व देखा गया व्यवहार बाधित हो जाएगा शरीर से का स्वरूप क्या है और स्वरूप से अभिव्यक्ति का स्वरूप क्या है सिद्धांती इसके उत्तर में कहते हैं जैसे की स्वच्छता और शुक्लरूप विवेक ज्ञान होने से पूर्व रक्त नील आदि उपाधियों से अविवेक्त होता है वैसे विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होने से पूर्व शरीर इंद्रिय मन बुद्धि विषय वेदनारूप उपाधियों से जीवक की दृष्टि आदि ज्योति ही स्वरूप अविवक्त यद्यपि विवेक ज्ञान के पूर्व में भी स्फटिक वैसा शुक्ल और स्वच्छ था तो भी प्रमाण जनित विवेक ज्ञान के अनंतर तो स्फटिक अपने स्वच्छ और शुक्ल रूप से अभिव्यक्त हुआ कहा जाता है उसी प्रकार देह आदि उपाधियों से अविवेक्त हुए का श्रुतियों से उत्पन्न हुआ विवेक विज्ञान ही मानव शरीर से समुत्थान है और इस विवेक विज्ञान का फल केवल आत्मस्वरूप का साक्षात्कार ही स्वरूपाभिव्यक्ति है इसी प्रकार अशरीरम शरीरेशु जो शरीरों में अशरीर है इस मंत्र से विवेक और विवेक मात्र से ही आत्मा अशरीर और सशरीर हो सकता है आत्मा अशरीर और स्वशरीर है और शरीरस्थोपि शरीर स्थिति कौनते यहारी में वास्तव में न करता है और न किसी कर्म से लिप्त होता है इस प्रकार स्वशरीरत्व तो और अशरीरत्व तो विषय विशेषा भाव विशेषा भाव अभाव की तो भाव अभाव की स्मृति है रिपीट इस प्रकार स्वशरीरत्व और अशरीरत्व विषय विशेषा भाव भावाभाव की स्मृति है इसलिए विवेक ज्ञान के अभाव से अनिव्यक्त स्वरूप होता हुआ भी जीव विवेक विज्ञान से अभिव्यक्त स्वरूप होता है ऐसा कहा जाता है अन्य प्रकार से अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति स्वरूप में संभव नहीं है क्योंकि वह स्वरूप है उसी प्रकार जीव और ईश्वर का भेद मिथ्या मिथ्या ज्ञान से है जन्य जन्य है वास्तविक नहीं क्योंकि आत्मा में आकाश के समान असंगत्व अविशेष है परंतु यह कैसे जाना जाए इससे कि यह नेत्र में जो यह देता है ऐसा उपदेश कर एतदम यह अमृत और अभय है वह यह ब्रह्म है ऐसा उपदेश किया है नेत्र में जो प्रसिद्ध विश्वरूप दृष्टारूप से ज्ञात होता है यदि वह अमृत और अभय स्वरूप ब्रह्मा ब्रह्म से अन्य हो तो अमृत और अभय रूप ब्रह्म के साथ उस अक्षिस्त पुरुष का सामान्य नहीं होगा अक्षलक्षित प्रतिबिंबात्मा भी निर्दिष्ट नहीं है क्योंकि प्रजापति मिथ्यावादी हो जाएगा इसी प्रकार यह एश स्वपने मह्यमान चरती स्वप्न में जो यह भोगों को भोगता हुआ विचरता है वही आत्मा है दूसरी बार भी प्रथम बार रूप दृष्टा से भिन्न दृष्टा का निर्देश नहीं है क्योंकि एतम इसी को मैं तुमसे पुनः कहता हूं, ऐसा उपक्रम है आज मैंने सपने में हाथी देखा था किंतु अब उसको नहीं देखता देख रहा हूँ इस प्रकार दृष्ट ही जाग कर निषेध करता है यह एवा हम स्वप्नम अद्रक, द्रक्षा यह हम स्वप्नम द्राक्षम स्वप्न अवस्था का अनुभव किया था वही मैं अब जागृत अवस्था का अनुभव कर रहा हूं इस प्रकार उसी दृष्टा करता है इसी प्रकार तृतीय बार में नाह इस अवस्था में तो निश्चय ही यह मैं हूं इस प्रकार न यह आत्मा अपने को जानता है और न इन प्राणियों को ही जानता है इस प्रकार श्रुति सुशुक्ति अवस्था में विशेष विज्ञान का अभाव ही दिखलाती है विज्ञाता का प्रतिषेध नहीं करती उसमें विनाशा विनाशमेवा वह विनाश को ही प्राप्त होता है यह भी विशेष विज्ञान के विनाश के अभिप्राय से कहा गया है विज्ञाता के विनाश के अभिप्राय से नहीं क्योंकि नहीं विज्ञातर्विज्ञाते विज्ञाता की विज्ञापति विज्ञान शक्ति का कभी लोप नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है यह दूसरी श्रुति है इस प्रकार चौथी बार में भी एतम त्वेवते इसी को मैं तुमसे फिर कहता हूँ इससे अन्य को नहीं ऐसा उपक्रम कर वा हे यह शरीर मरणशील है इत्यादि विस्तार पूर्वक शरीर आदि उपाधियों के संबंध का निषेध कर संप्रसाद शब्द से कथित जीव स्वेन स्वेणाप्यते अपने स्वरूप से अभिव्यक्त होता है इससे ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति दिखलाकर प्रजापति अमृत अभय स्वरूप पर ब्रह्म से जीव को अन्य नहीं दिखलाते कुछ एक आचार्य तो परमात्मा की में एतम त्वेवते इससे जीव की अनुवृत्ति अनुचित समझाने वाले या आत्मा अपहत पापमा इस वाक्योपक्रम में सूचित पापरहित्व आदि गुण इसी आत्मा को तुम्हारे प्रति पुनः पुनः कहूंगा ऐसे अर्थ की कल्पना करते हैं उनके मत में ज्ञान करने वाली एतम यह सर्वनाम हो जाएगी, जीव का प्रतिपादन न कर अब परमात्मा का प्रतिपादन करने लगेगी और भू इस श्रुति का बाद भी हो जाएगा क्योंकि यहणी एक पर्याय में अभिहित का द्वितीय पर्याय में अभिधान नहीं है किंच इस प्रकार के के कर चतुर्थ पर्याय पूर्व तक अन्यान्य का व्याख्यान करने वाले प्रजापति को प्रतारकत्व, मिथ्या, वादित्व, दोष प्रसक्त हो जाएगा अतः जैसे सर्पादि के बाद होने से रज्जो आदि के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन होता है वैसे अविद्या से उपस्थापित कर्तृत्व भोक्तृत्व राग द्वेष आदि दोषों से दूषित अनेक अनर्थों से युक्त जीव के अरमार्थिक स्वरूप का बाधक कर विद्या उसके विपरीत पापरहित आदि गुण विशिष्ट परमेश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन करती है परंतु दूसरे वादी और कुछ हमारे सिद्धांत पक्ष के आचार्य भी जीव का रूप परमार्थिक है ऐसा मानते हैं आत्मिकत्व, दर्शन के आत्मिक्षी उन सभी वादियों के निराकरण के लिए यह शारीरिक शास्त्र आरंभ किया है एक ही परमेश्वर कूटस्थ नित्य विज्ञान स्वरूप विद्यारूपी मायासी मायावी के समान अनेक हुआ जैसा प्रतीत होता है उससे अन्य विज्ञान स्वरूप कोई वस्तु नहीं है यह आत्मा अपमा इस परमेश्वर वाक्य में जीव की आशंका कर नास इत्यादि से सूत्रकार उसका प्रतिषेध करते हैं उसका अभिप्राय यह है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कूटस्थ नित्य एक असंग परमात्मा में उससे विपरीत जीवरूप आकाश में मलिनता के समान परिकल्पित है न्याय से युक्त द्वैतवाद के प्रतिषेधक एवं आत्मिकव प्रतिपादन परक वाक्यों से उनका अपनय करूंगा इस आशय से परमात्मा का जीवात्मा से भेद दृढ़ करते हैं जीव का परमात्मा से भेद प्रतिपादन करना नहीं चाहिए किंतु अविद्या से कल्पित प्रसिद्ध जीव भेद का केवल अनुवाद करते हैं इस प्रकार स्वाभाविक आविद्यक कर्तृत्व भोक्तृत्व का अनुवाद करने से प्रवृत्त हुई कर्म विधियाँ विरुद्ध बाधित नहीं होती ऐसा मानते हैं शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेववत इत्यादि से सूत्रकार यह दिखलाते हैं कि वेदांत शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय तो आत्मिकत्व ही है हमने तो विद्वान और अविद्वान के भेद से कर्म विधि के विरोध के परिहार का वर्णन किया है सूत्र बीसवा अन्यर्थ परामर्श अन परामर्शः सूत्रार्थ परामर्श अथ संप्रसाद इस श्रुति में संप्रसाद शब्द से जो जीव का परामर्श किया गया है वह अन्यार्थ अन्य के के लिए लिए परमार्थ का करने के लिए है भाष्यर्थ अब जो धर आका वाक्य शेष में अथ या एश संप्रसाद इत्यादि से जीव का परामर्श दिखलाया गया है यदि ऐसा व्याख्यान करे की वह दहर परमेश्वर है तो जीव की उपासना का उपदेश न करने और प्रकृति दहरा काश के विशेष के उपदेश न करने के कारण हो जाएगा, इसलिए कहते हैं यह जीव का परामर्श अन्य है जीव के स्वरूप में पर्यवसायी नहीं है किंतु परमेश्वर के स्वरूप में पर्यवसायी है ऐसे संप्रसाद शब्द से उक्त जीव जागृत अवस्था में देह इंद्रिय के अध्यक्ष होकर नाड़ी में जाकर जागृत अवस्था अनुभव से उत्पन्न हुए का अनुभव कर जब सुषुप्ति अवस्था में आकाश शब्द शब्द से प्रतिपाद्य पर ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त कर विशेष विज्ञान का त्याग कर अपने स्वरूप से अभिव्यक्त होता है जो इसके प्राप्त करने योग्य परम ज्योति है वह जिस अपने परमार्थ स्वरूप से अभिव्यक्त होता है वह यह आत्मा पापरहित आदि गुण विशिष्ट उपास्य है इस अभिप्राय से किया हुआ यह जीव का परामर्श परमेश्वरवादी के मत में भी उपपन्न होता है सूत्र इक्कीसवा अल्पश्रुते चित्त अल्पश्रुते चेत तत्तम सूत्राथ अल्पश्रुते दहरो अस्में अंतराकाशः इससे आकाश में अल्पत् का श्रवण है अतः दहराकाश परमेश्वर नहीं है किंतु जीव है इति चेत यदि ऐसा कहो तो तदुक्त इसका इस सूत्र में समाधान कहा गया है इसलिए दहराकाश परमेश्वर ही है धरो वे अंतराकाश हो इस प्रकार आकाश में श्रेयमाण अल्पत्व परमेश्वर में उपन्न नहीं होता किंतु आरके सद्रश जीव में अल्पत्व उत्पन्न होता है ऐसा जो कहा गया है उसका परिहार करना चाहिए इसका परिहार तो इस सूत्र में कहा गया है कि परमेश्वर का अल्पत्व आपेक्षिक हो सकता है उसी परिहार का अनुसंधान यहाँ भी करना चाहिए इस प्रकार सूत्रकार सूचित करते हैं और या जितना यह बाहश है उतना हृदय यह आकाश है प्रसिद्ध आकाश के साथ उपमा देने वाले इस श्रुति से धाराकाश में इसका निराश किया गया है छठवा अनुकृत्यधिकरण सूत्र 22 और तेवीस सूत्र बाईसवा अनुपृत स्त चुपृते तूत्र्थ अनप्रुृते न त सूर्यो भाति इत्यादि श्रुति में प्रतिपादित वस्तु कोई तेज विशेष नहीं है किंतु निर्विशेष ब्रह्म ही है क्योंकि अनुभाति उसके प्रकाश ही सब अनुकरण करते हैं च और तस्य उसके प्रकाश से ही यह समस्त जग प्रकाशित होता है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 प्रकाशित होने से ये सब सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाशित होते हैं और जिसके प्रकाश से यह समस्त जगत प्रकाशित होता है इस विषय में संदेह होता है कि क्या यह कोई तेजस्वी पदार्थ है अथवा परमात्मा यह तेजस्वी पदार्थ है ऐसा प्राप्त होता है किससे इससे कि सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों के ही भानक का प्रतिषेध किया है यह प्रसिद्ध है कि दिन में स्वाभाविक तेजस्वी सूर्य के प्रकाशित होने पर तेजस्वभाव चंद्रमा तारा आदि प्रकाशित नहीं होते तथा ऐसा ज्ञात होता है कि सूर्य के साथ यह सब चंद्र तारा आदि जिसमें प्रकाशित नहीं होते वह भी कोई तेजस्वभाव पदार्थ है अनुमान भी तेजस्वभाव पदार्थ होने से ही उत्पन्न होता है क्योंकि समान स्वभाव वालों में ही अनुकार अनुकरण देखा जाता है जैसे जाते हुए पीछे जाता है इससे ज्ञात होता है कि यह कोई एक तेजस्वी पदार्थ है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं यह प्रकाशक परमात्मा ही होना युक्त है किससे इससे अनुकृति का श्रवण है अनुकृति अर्थात अनुकरण तमेव भांतम अनुभाव इस प्रकार यह अनुमान है वह परमात्मा के ग्रहण करने से ही संगत हो सकता है भारूप सत्य संकल्प वह प्रकाश स्वरूप और सत्य संकल्प है यह श्रुति स्वयं प्रकाश रूप परमात्मा को ही कहती है और किसी तेजस्वी पदार्थ के अनंतर सूर्यादी प्रकाशित होते ऐसा प्रसिद्ध नहीं है सूर्यादी तेजस्वी पदार्थों को दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने के लिए दूसरे तेजस्वी पदार्थों की अपेक्षा नहीं है क्योंकि दोनों समान तेजस्वी हैं। प्रदीप किसी दूसरे प्रदीप के अनंतर प्रकाशित नहीं होता जो यह कहा गया है कि समान स्वभाव वालों में अनुकरण देखा जाता है तो यह कोई अव्यभिचरित नियम नहीं है क्योंकि भिन्न स्वभाव वालों में भी अनुकरण देखा जाता है जैसे अच्छी तरह तपा हुआ लोहे का गोला अग्नि का अनुकरण करता है, जलती हुई अग्नि के पीछे जलाता है अथवा पार्थिव रज अपने से विलक्षण भती हुई वायु के पीछे चलती है अनुकृत है यह सूत्र भाग अनुभाग को सूचित करता है तह सूत्र उक्त श्रुति तस् भाषा सर्वमिद विभाती चौथे पाद को सूचित करता है तस्य भाषा उसके प्रकाश से यह सब प्रकाशित होता है इस प्रकार अमृत की देवगण आयु रूप से उपासना करते हैं इस प्रकार श्रुति परमात्मा को कहती है सूर्यादि तेज अन्य तेज से प्रकाशित होते है यह अप्रसिद्ध और विरुद्ध भी है क्योंकि एक तेज का दूसरे तेज से प्रतिघात होता है अथवा में था। में श्रुति से, से इस समस्त नाम रूप क्रियाकारुदाय की जो अभिव्यक्ति है वह ब्रह्म ज्योति की सत्ता से ही होती है न तूर्योभा इसमें तत्र शब्द का कथन करती हुई श्रुति प्रकृत का ग्रहण दिखलाती है और, जिसमें और अंतरिक्ष है।, से ब्रह्मा ही है और, और कलाहीन ब्रह्म हिरण्यमय ज्योतिर्मय परम कोश में विद्यमान है यह शुद्ध और संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थों की ज्योति है और वह है जिसे आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं यह श्रुति प्रकृत ब्रह्म को ही कहती है वह ज्योतियों का ज्योति किस प्रकार है इस शंका में शंका के उत्तर में न तर सूर्य भाती यह मंत्र उपस्थित हुआ सूर्य में दूसरे तेजो के प्रतिशत के समान सूर्य आदि तेजो के प्रकाश का प्रतिशत तभी संगत हो सकता है जबकि कोई दूसरा तेजस्वी पदार्थ हो ऐसा जो कहा गया है उसके उत्तर में वह ब्रह्म ही तेजोमय पदार्थ है उसके अन्य तेज का संभव नहीं है ऐसा उपादन किया जा चुका है ब्रह्म में भी इन सूर्यादि तेजों के प्रकाश का प्रतिषेध हो सकता है क्योंकि जो उपलब्ध होता है वह सब ब्रह्मरूप ज्योति से ही उपलब्ध होता है यदि ब्रह्म किसी दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होता तो सूर्य आदि उसके प्रकाशक होते किंतु ब्रह्म तो अन्य ज्योति से उपलब्ध नहीं होता क्योंकि वह स्वयं ज्योतिष स्वरूप है जिससे सूर्य आदि उसमें प्रकाशमान हो आत्मनिवायम ज्योतिषास्ते आत्मरूप ज्योति से ही यह प्रकाशित है अग्रू्यो नहीं गृहते वह अग्रह्य है उसका ग्रहण नहीं किया जाता इत्यादि श्रोतियों से ज्ञात होता है कि ब्रह्म पदार्थों को व्यक्त करता है परंतु ब्रह्म अन्य से व्यक्त नहीं होता सूत्र 23 तेईस अच्छी स्मरिये सूत्रार्थ सूर्यो यदाधिगत्यम तेजो युदाधि तेजो इस प्रकार यह स्मृति अपनी रूप से प्रतिपादन करती है भाष्यर्थ और भगवदगीता में भी न तद भाषयते उस परम ज्योति स्वरूप को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है न चंद्रमा और न अग्नि भी प्रकाशित कर सकती है वही मेरा परम धाम है जिसको प्राप्त होकर मनुष्य फिर संसार में नहीं आता और यदा यदादितगतम जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है उसे तो मेरा ही तेज समझ ऐसा स्वरूप परमात्मा का ही कहा गया है सातवा प्रमिताधिकरण करणाम करना प्रमिताधिकरणम् सूत्र चौबीस पच्चीसवा सूत्र चौबीसवा शब्दाव प्रमित शब्दाव प्रम सूत्र प्रमित पुरुषो इस वाक्य में प्रतिपाद्य पुरुष परमात्मा ही है शब्द क्योंकि ईशानो भूतभव भव्य इस श्रुति में ईशान शब्द है अंगुष्ठ मात्र जो अंगुष्ठ परिमाण पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है और अंगुष्ठ मात्र यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूमरहित ज्योति के समान है यह भूत भविष्यत का शासक है यही आज वर्तकाल में है और यही कल भविष्यत में भी रहेगा और निश्चय यही वही ब्रह्म तत्व है ऐसी श्रुतिया है इनमें जो यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष सुना जाता है वह क्या जीवात्मा है अथवा क्या वह परमात्मा है ऐसा संचय होता है पूर्व पक्षी इन श्रुतियों में परिमाण के उपदेश से ऐसा प्राप्त होता है कि वह जीवात्मा है क्योंकि अनंत आयाम और विस्तार वाला परमात्मा अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला हो यह युक्त नहीं है किन्तु विज्ञानात्मा तो उपाधियुक्त होने से किसी कल्पना से अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला हो सकता है और अथ सत्यवतः इसके अनंतर यम ने सत्यवान के शरीर से अपने पाशों से बंधे हुए और कर्मवशीभूत अंगुष्ठ मात्र पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया यह स्मृति भी है परमेश्वर यम से बलपूर्वक कदापि नहीं खींचा जा सकता इससे स्मृति में जीव ही अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला निश्चित होता है वही यहां भी निश्चित होता है सिद्धांति इस प्रकार प्राप्त होने पर हम कहते हैं यहाँ यह अंगुष्ठ मात्र परिमित पुरुष परमात्मा ही हो सकता है किससे इससे किस से इससे इस ईशान में ईशान शब्द है भूत और भविष्यत का निरंकुश ईशिता परमेश्वर से अन्य नहीं है एक वह यह वही है इस प्रकार यहाँ एक शब्द से प्रकृत पृष्ठ का यमराज अनुसंधान करते हैं ने ब्रह्म के विषय में पूछा था, यह वही है, है। ऐसा अर्थ है, अन्यत्र धर्माद, धर्म तो से अन्य और धर्म से से अन्य, अन्य तथा इस कार्य कारण और वर्तमान से भिन्न जिसको आप देखते हैं अनुभव करते हैं उसे कहिए इस प्रकार यहाँ ब्रह्म विषय प्रश्न है शब्द से ही अर्थात ईशानो भूत इस अभिधान श्रुति से ही यह परमेश्वर ज्ञात होता है यह अर्थ है फिर सर्वत्र व्यापक परमात्मा में अंगुष्ठ मात्र परिमाण का उपदेश कैसे है इस विषय में हम कहते हैं सूत्र 25 पच्ची तु पच्चीसवा तु मनुष्याधिकारेक्ष मनुष्याधिकार सूत्रार्थ मनुष्य अधिकार शास्त्र में मनुष्य अधिकृत है मनुष्य का हृदय स्व स्व अंगुष्ठ मात्र होता है तु, शब्द शंका है, हृदय या उस हृदय की अपेक्षा परमेश्वर भी अंगुष्ठ मात्र कहा गया है भाष्यर्थ जैसे बांस के पर्व में अवस्थित होने के कारण आकाश और हाथ भर कहलाता है वैसे हृदय में अवस्थित होने की अपेक्षा सर्वगत परमात्मा भी अंगुष्ठ मात्र कहा जाता है क्योंकि परिमाणातीत परमेश्वर का मुख्य रूप से अंगुष्ठ मात्र होना युक्त नहीं है और ऐसा कहा जा चुका है कि ईशान्य शब्द आदि हेतु तो के होने से परमेश्वर से अन्य का यहां ग्रहण भी नहीं किया जा सकता परंतु प्रत्येक प्राणी का हृदय भिन्न भिन्न परिमाण वाला होता है एक सा नहीं होता अतः हाँ उसकी अपेक्षा से भी परमात्मा का अंगुष्ठ परिमाण होना युक्त नहीं है इसके उत्तर में कहते हैं मनुष्य से हुआ भी मनुष्यों को ही अधिकृत करता है क्योंकि वे समर्थ है। कामना विशेष से युक्त है श्रुतुक्त कर्मानुष्ठान में अनिराकृत है और शास्त्र उनके उपनयन आदि का विधान करता है ऐसा अधिकार लक्षण में जयमिनी मुनि ने वर्णन किया है मनुष्यों का शरीर निश्चित परिमाण अपना अपना साथ विदस्ती परिमाण वाला होता है इसलिए उनके हृदय का परिमाण भी उचित रूप से अंगुष्ठ मात्र होना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि शास्त्र में मनुष्य का अधिकार होने से मनुष्य के मनुष्य के हृदय में अवस्थित होने के कारण परमात्मा का अंगुष्ठ परिमाण होना युक्त है जो यह कहा गया है कि परिमाण के उपदेश से और सत्यवत सत्यवत कायात इस पूर्वक से संसारी पुरुष को ही अंगुष्ठ मात्र पुरुष समझना चाहिए उसके उत्तर में कहते हैं है है। यह उपदेश किया जाता है क्योंकि वेदंत वाक्यों की दो प्रकार की प्रवृत्ति है कही परमात्मा स्वरूप निरूपण परक है और कही पर जीवात्मा में परमात्मा परमात्मकत्व परक उपदेश है यहाँ पर जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकत्व का उपदेश है किसी का भी अंगुष्ठ परिमाण के उपदेश में तात्पर्य नहीं है इसी अर्थ को अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ मात्र पुरुषत्व अंतरात्मा है सर्वदा जीव के हृदय देश में स्थित है मुंजसे सिख के समान उसे धैर्य पूर्वक अपने शरीर से बाहर निकाले अर्थात शरीर से पृथक कर अनुभव करे उसे शुक्र शुद्ध और अमृत रूप समझे उत्तर वाक्य से यमराज स्पष्ट करेंगे भाग समाप्त